पंख, ब्लॉग की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की प्रेरक कहानियों में से एक कहानी मित्र की सलाह एक धोबी का गधा था वह दिन भर कपड़ों के गठर इधर से उधर धोने में लगा रहता धोबी स्वयं कंजूस और निर्दयी था अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध नहीं करता था बस रात को चरने के लिए खुला छोड़ देता निकट में कोई चरागाह भी नहीं थी शरीर से गधा बहुत दुर्बल हो गया था एक रात उस गधे की मुलाकात एक गिदड़ से हुई गिदड़ ने उससे पूछा कहिए महाशय आप इतने कमजोर क्यों लग रहे हैं गधे ने दुखी स्वर में बताया कि कैसे उसे दिन भर काम करना पड़ता है खाने को कुछ नहीं दिया जाता रात को अंधेरे में इधर उधर, उधर मुंह मारना पड़ता है गिदड़ बोला तो, तो समझो अब आपकी भूखमरी के दिन, दिन चले गए यहाँ पास, पास में ही एक, एक बड़ा सब्जियों का बाग है वहाँ तरह, तरह तरह की सब्जियाँ उगी हुई हैं। खीरे ककड़ी तुरई गाजर मूली शलजम और बैंगन की बहार है मैंने बाग तोड़कर एक जगह अंदर घुसने का गुप्त मार्ग बना रखा है बस वहाँ से हर रात अंदर घुसकर छक्कर खाता हूँ और सेहत बना रहा हूँ तुम भी मेरे साथ आ जाया करो लाल टपका गधा गिदर के साथ हो गया बाग में घुसकर गधे ने महीनों बाद पहली बार भरपेट भर खाना खाया दोनों रात भर बाग में ही रहे और पाव फटने से पहले, से पहले जंगल की ओर चला गया और गधा अपने धोबी के पास आ गया उसके बाद से तो वे रोज रात को एक जगह मिलते बाग में घुसते और जीप भरकर खाते धीरे धीरे गधे का शरीर भरने लगा उसके गालों में चमक आने लगी और चाल में मस्ती आ गया वह भूखमरी के दिन भूल गया एक, एक रात खूब खाने, खाने के बाद गधे, गधे की तबीयत अच्छी तरह से हरी हो, हो गई। वह झूमने लगा, लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा, लगा। गिदड़ ने चिंतित होकर पूछा मित्र ये क्या कर रहे हो तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? गधा आंखें बंद करके मस्त स्वर में बोला मेरा दिल गाने को कर रहा है अच्छा भोजन करने के बाद गाना चाहिए सोच रहा हूँ कि ढेजू राग गाऊ ग ने तुरंत उसे चेतावनी दी ना ना ना, ऐसा न करना गधे भाई ये गाने वाने का चक्कर मत चलाओ ये मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं मुसीबत को न्योता मत दो गधे ने टेढ़ी नजर से गिदड़ को देखा और बोला, बोला। गिदड़ भाई तुम जंगली के जंगली ही रहे संगीत के बारे में तुम क्या जानो गिदर ने हाथ जोड़े मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता केवल अपनी जान बचाना चाहता हूँ तुम अपना बेसुरा राग अलापने की जिद छोड़ दो उसी में हम दोनों की भलाई है गधे ने गिदर की बात का बुरा मान लिया और हवा में दुलती चलाई शिकायत करने लगा तुमने तो मेरे, मेरे राग को बेसुरा, बेसुरा कहकर मेरी, मेरी बेइज्जती की है हम गधे शुद्ध शास्त्रीय लय में, में रेटते हैं वह मूर्खों की समझ की में समझ नहीं, नहीं आ सकता गिदड़ बोला गधे, गधे भाई मैं मूर्ख जंगली सही पर एक मित्र के नाते तुम मेरी सलाह मान लो अपना मुंह मत खोलो बाकी चौकीदार जाग जाएंगे गधा हंस पड़ा और बोला अरे मुर्ख गिदड़ मेरा राग सुनकर बाग के चौकीदार तो क्या बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा वो गिदड़ ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़ बोला गधे भाई मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है तुम महान गायक हो मैं मूर्ख गीदड़ भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ मेरे जाने के दस मिनट बाद ही तुम, तुम गाना शुरू करना ताकि मैं गायन समाप्त होने तक फूल मालाएँ लेकर लौट सकू गधे ने गर्व से सहमति में सिर हिलाया गीदड़ वहाँ से सीधा जंगल की ओर भाग गया गधे ने उसके जाने के कुछ समय बाद मस्त होकर रेखना शुरू किया उसके रेखने की आवाज़ सुनते ही बाग के चौकीदार जाग गए और उसी ओर लठ लेकर दौड़े जिधर से रेखने की आवाज आ रही थी वहाँ पहुँचते ही गधे को देखकर चौकीदार बोला यही है यही है वह दुष्ट गधा जो हमारा बाग चल रहा था रोज बस फिर तो सारे चौकीदार डंडों के साथ गधे पर पिल पड़े, कुछ ही देर में गधा पीट पीट अधमरा होकर गिर पड़ा इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अपने शुभचिंतकों और हितेशियों की नेक सलाह न मानने का परिणाम बुरा होता है अभी आप सुन रहे, आप सुन रहे थे आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र पंच की प्रेरक, प्रेरक कहानियों में से एक कहानी मित्र की सलाह वाचक स्वर भारती परिमल